असंघस्य ये कहा शंका हुई बुद्धि अवच्छिन्न कूटस्थ ही लोकांतर गमना गमन कर सकता है तो घटाया कैसे जैसे आभास मानना क्या जरूरत है तो उसका उत्तर देते असंघस बुद्धि अवच्छेद मात्र न जीवत्व तो न घटते कूटस्थ असंग है जो असंग कुटस्थ आत्मा बुद्धि के द्वारा अवच्छेद हो जाने मात्र से जीव नहीं होगा यदि केवल अवच्छेद मात्र से जीव हो जाए अन्य अति प्रसंग दीवार हो गया घट से अवच्छिन्न हो जाएगा तभी भी जीव हो जाए ऋणुआ संघ परिच्छेदी नहीं अन्यथा अन्य घटकुड्याद रव चंद जीवता जीवता माता जीवता माता जीवो अन्यथा श्रृणु सुनु असंगह परिच्छेद मत्र जीव नहीं भवे असंगे कुटस्थ केवल परिच्छेद से जीव नहीं होगा परिच्छेदी हो तो अन्य घट कुछ जीवता त्याग घटा अवच्छिन्न कुछ भी अवच्छिन्न से असंग चैतन्य से जीवता जीव हो जाए घटाव चैतन्य जीव है दीवाल अवच्छ चैतन्य जीव है इसलिए खाली अवच्छेद मात्र से जीव नहीं होगा आवास चाहिए माता अन्यता बुद्धि कुड्यो साक्षाभ्या वैषम्य शंक करने वाले कहते हैं बुद्धि तो स्वच्छ है कुड्य दीवार कटादी तो स्वच्छ नहीं है है एक में स्वच्छत अन्य में असाक्ष्यम बुद्धि में स्वाच्य कुड्य में असाच्यम स्वास्थ्य स्वच्छा वैषम्यं बुद्धि में स्वच्छता है कुड्य में स्वच्छता नहीं तो विलक्षण न कुड्यस बुद्धि स्वच्छवादि चे तथा, तथा। अस्त नाम परिच्छेद भवे तब्धि कुड्य शब्द से बुद्धि अस्तु नाम न स्वच्छता बुद्धि क्या है पदार्थ इतने शाम कहानी सब पहले से पंचप हाँ। दो बार फिर नहीं मिला एक बार अपन अपी समस्ती अपीकृत पंच महाभूत के समस्ती शास्त्री नाश का कार्य स्वच्छ होता है इसलिए सत्तों गुण का कार्य होने से कुड्य सदृश्य बुद्धि न स्वच्छता बुद्धि तत्व गुण का कार्य होने से सच्चा है बुद्धि स्वच्छत्वादी कुछ न दीवाल के सदृश नहीं दीवाल दीवार है यहाँ तो संक्राह सिद्धांतिक बुद्धि स्वच्छ है कुड्य स्वच्छ नहीं परिच्छेद किन्वे तब परिच्छेद करने के लिए स्वच्छ हो और स्वच्छ हो से क्या मिलेगा नापने के लिए मापेंगे दूध हो चावल तंडुल हो एक तो प्रथम मनाते हैं लकड़ी से और कोई ब्रस बनाएंगे पित्तल से कांसा से कोई चांदी से बनाएंगे चांदी से माप करके जब चावल देंगे और लकड़ी से माफ करके चावल देंगे कौन अधिक होगा चांदी से माफ नीचे कोई अधिक हो जाएगा तो परिच्छे देखे भी अस्तु नाम परिचय देखने साक्षे तब बुद्धि स्वच्छ होने पर भी परिच्छे दे क्या बुद्धि के द्वारा परिच्छन हो घट के द्वारा परिचन्न हो दीवाल के द्वारा परिचन्न हो उसे क्या फरक है यदि केवल के परिच्छेद से ही जीव हो जाए जी बुद्धि से परिचय जीव होता है तो दीवाल से परिच्छ होकर जीव क्यों नहीं होगा अस्तु नाम परिच्छेद स्वच्छता से परिचद से क्या मतलब है उत्तम स्वच्छतम परिच्छेद प्रयोजक निक्चेद के लिए स्वच्छता कोई कारण नहीं है के लिए परिचेद करने के स्वच्छ हो अस्वच्छ हो तो समान है इसे क्या लाभ है तो उत्तम अर्थम दृष्टान्त न स्पष्टी इसी अर्थ को दृष्टान्त के तरह स्पष्ट करते है नारूजन्यन कांस्यजन्यन वा वा नही विक्रेतु दीनां पेमाण विशिष्यते ये प्रस्थ बनाते का दारूजन्य होता प्रस्थ कांसा भी कांस्यजन्य भी होगा दारू जन्य न काजन्य निक्रेतु तंडुलादिनाम परिमाणम विशिष्ट नहीं विशिष्यते दारूजन्यन कांस्यजन्य नस्थ निक्रेतु तंडलादिना परिमाणम न ही विशिष्यते विशेष नहीं होता है कांस्य जैसे प्रस्थ बनाओ चांदी से बनाओ परिमाण में क्या फर्क होगा तंडुला दिन परिमाण विशिष दारू कांस्याजन्य प्रस्थ है जन्य प्रस्थव दोनों एक में स्वच्छता एक में अस्वच्छता का स्वच्छता नहीं अस्वच्छ है अगर कांसा से बनाएगी तो स्वच्छ होगा किन्तु तंडुल परिमाण में न्यूनाधिक भाव हेतु भवतः न्यूनाधिक ना। भाव का हेतु नहीं, नहीं। स्वच्छ हो अस्वच्छ हो सामान है शंका कंड कहते कांस्य कांस्य प्रथम जो तंडूर मापेंगे परिमाण में तो अधिक नहीं होगा <laughs> कांस्य में जो तंडूर रखेंगे तो प्रति काम के कांस्य में में ना नहीं कांस्य कांस्य प्रथे तंडुली प्रतिबिंब लक्षण आधिक्यस्त प्रतिब दिखे अधिक है स्वच्छ होने के कारण प्रतिम्ब दिखेगा का प्रतिब दिखेगा इतिहास तरी बुद्धावप चिदाभास भवते अंगीकृत सब यदि में प्रतिबिंब अधिक तो बुद्धि अवच्छिन्न होने पर चिदाभाष पूरे आपने ही मान लिया बुद्धि में चैतन्य का प्रतिंब दिखेगा दीवार में दिखेगा बुद्धावपि चिदाभास भवता अंगीकृत आपने ही मान लिया इतिहास पिमाणा विशेषे प्रतिबिंबो विशिष्य यदि तदा बुद्धा यदि तदा भवदाला <सगते> कांसे परिमाणा विशेष प्रतिबिंब विशिष्य परिमाणा विशेष भी परिमाण अभिशेष समान पर भी कांस्य प्रतिबिंब विशिष्य प्रतिबिंब अधिक है यदि तथा बुद्धोप आभास बलात् भवित बुद्धि में क्या होगा आभास होगा होगा सचवन से चिताभास होगा वही चिताभास ही जीव है प्रतिबिंबो अभी शंका कहते प्रतिब मान्य से आभास कैसे हो जाएगा प्रतिबिंब अंगीकार चिदाभास कथम अंगीकृत अंगीकृत हो चार बुद्धि में प्रतिबिंब मान्य से चिदाभास कैसे माना गया इतिहास प्रतिबिंब आभास शब्दाभ्याम अभिदेय से अर्थ से प्रतिंब शब्द के द्वारा और आभास तो शब्द के द्वारा दोनों शब्द के द्वारा अविध अर्थ जो कहा जाता है एक ही प्रतिम्ब कहो आभास को, को एक अर्थ है प्रतिम्ब मान लिया ये शब्द मान लिया प्रतिबिंबस्त बिंब लक्षण ही नि शब्द भाषण आभा आभा से ई शब्द भाषण थोड़ा भान होता है साफ नहीं प्रतिबिंब तथा भी तो प्रतिबिंब ऐसा है बिंब जैसे साफ दिखता है प्रतिम्बे से नहीं बिंब लक्षण ही न सन बिंबवत भाष सही बिंब लक्षण नहीं है कि बिंब जैसे दिखता है दर्पण जो दिखता है बिंब नहीं तो किंतु बिंब जैसे लगता है जैसे हेतु आभाष कहते है सद हेतु नहीं हेतु लक्षण नहीं होने पर भी हेतु वे हेतु आभाष हेतु जैसे दिखता है इसी प्रकार बिंब नहीं होने पर भी बिंब जैसे दिखता है बिंबवत आभाष होता है तो उसका नाम ही सिद्धाभाष है इस आभाष प्रतिब प्रतिबिंब है बिंब लक्षण होता हुआ जो बिंब होता है उसका नाम चिदाभासे सीधा बिंबाभास प्रतिबिंब से के आभास तो कथम प्रतिब कैसे आभास्य आभास लक्षण युवा प्रतिब में क्यूँकी आभादाषण आभा प्रतिबिंब लक्षण न होकर बिंब बदवान होता है कारणाद प्रतिबिंब बिंब लक्षण रहित प्रतिम्ब तो बिंब नहीं किंतु बिंब वो तो अवभाष थे जैसे लिखता है तो बिंबाभास कहा गया और है, बिंब नहीं है प्रतिम्बा बिंब लक्षण उसमें चिदाभास में क्यों नहीं रहता है इसको दिखाते हैं आभास लक्षण योगित्व में वो स्पष्ट ही थी आभास आभासलक्षण हे बिंब लक्षण नई के स्पष्ट करते ससंगाभ्या बिंब लक्षणता स्फूर्तिप्वेत बिंबवद्ध भाषण विदु कुटस्थ ससंग है में और चिराभा सत्संग चिरा भास में बुद्धि तो का धर्म दिखता है चिरा में ससंगत्व और तो चिरावास में विकार है ससंगत्व विकार आध्याम बिंब लक्षण ही निम्ब कुटस्थ में ससंगत्व है या विकार है नहीं। नहीं। दोनों नहीं कुछ नहीं क्या दो नहीं संग नहीं और विकार भी नहीं किस में बिंब लक्षण ही न था बिंब लक्षण नहीं था किंतु दोनों में स्फूर्ति रूपत्व तो स्फूरण रूप स्फूर्ति रूपत्व एक तिंबव तो भाषण बिंबबद्ध भी भान होता है बिंब जैसे क्यों प्रकाश जैसे चंद्र का प्रतिम्ब जल में दिखता है और प्रकाश दिखता है नहीं इसी प्रकार बिंबबद्ध भाषण बिंब जैसे लगता है स्फूर्ति रूप एक तरह से ससंगत तो विकारित तो अभ्याम ससंगत तो विकारित तो दोनों चितावास में रहा बिंबभूत असंग विकारी चैतन्य लक्षण ही निम्ब है कूटस्थ असंग अभिकारी असंगाभिकारी बिंबभूता संघाविकारी असंग और अविकारी चैतन्य लक्षण ही नी चैतन्य लक्षण चितावास में नहीं रहा क्या लक्षण नहीं रहा चितावास में असंगत तो अभिकारी स्फूरण रूपत्व तो। भी और बिंब में जैसे स्फुर रूपत्व सीधा भाषण पूर्ण प्रकाश रूप है अभासन हेतु लक्षण रहता है हेतु के लक्षण नहीं है किन्दु हेतु जैसे दिखते हैं इनको हेतु जैसे कहते हैं इसी प्रकार बिंब लक्षण नहीं किन्दु बिंब जैसे दिखता है इसलिए बिंबाभास हुआ अच्छा। शंका हुई थी ये बुद्धि अवच्छि कुटस्थ लोकांतर गागम करने के समर्थ है आवास ने क्या प्रयोजन है आवास का कोई प्रयोजन नहीं है इसका कद्य अप्रयोजकता का इथम चिदाभास अप्रयोजकता निराकृत केवल अवश्य मात्र से जीवन ही होगा आवास होगा इधानी तस् बुद्धे पृथक सत्व साधयतुम पूरा अभी चिदाभास को बुद्धि से अलग समझना चिदाभास बुद्धि से अलग है ओके कैसे समझने के लिए बुद्धि पृथ्वक शब्द सिद्ध करने के लिए पहले शंका कर दे पूरा समी भाव भावी दिधिया चेदमे भाव भाई आभासो धक नहीं अस्ति चेद यहाँ तक तो श्याय भी भाव भाई धीय पृथक आभासो नहि अस्ति धी भाव धिया भाव धी भाव धी धी भावे भाव भाभी बुद्धि रहने पर चिदा भाषा रहेगा आहीग, बुद्धि नहीं रहे तो नहीं। बुद्धि में ही प्रतिब जैसे दर्पण रखेंगे तो दर्पण में प्रतिम्ब दिखता है और दर्पण नहीं तो प्रतिम्ब रहेगा तो जिस प्रकार प्रतिम्ब दर्पण आदि में है इसी प्रकार बुद्धि रहने पर ही चिदा भाषा बुद्धि रहे तो चिदाभाषा बुद्धि के बना चीदा भाषा नहीं इसलिए बुद्धि से चिदावास अलग क्या हुआ धीभाव भाव धी पृथ्वी पृथक आवास नास्ति। बुद्धि से पृथक क्या है घाटे से भिन्न पट है घाटे से भिन्न पट है पट घटे के बिना रह सकता है रह जाता है घाटा से भिन्न है तो घटे के बिना रह जाएगा अब नहीं कि घटे रहने पर ही पट रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा ऐसा है इसी प्रकार बुद्धि से यदि भिन्न चिदावास होता तो बुद्धि से भिन्न रहना चाहिए और बुद्धि रहने पर ही रहता है और बुद्धि से बिना नहीं हुआ सिद्धांतिक अल्पम एव उत्तम ये थोड़ा ही अपने शंका की धीरे बुद्धि देह के बिना रहेगी नहीं रहेगी धीरअ एवं सदेह तो बुद्धि भी देह होने पर बुद्धि दिखती है देह नहीं तो बुद्धि कभी दिखती है तो बुद्धि भी, से भी, से भी देह से बिना नहीं तो देह से भी सिद्धांह रहने पर बुद्धि देह नहीं तो बुद्धि नहीं दिखती है इसलिए बुद्धि भी देह से अलग नहीं ऐसा कहेंगे बुद्धि जैसे देह से अलग है ऐसा नहीं की बुद्धि है ही बुद्धि देह से भिन्न है ठीक है इस प्रकार बुद्धि रहने पर ही चिरावास किंतु बुद्धि से भिन्न है नहीं तो बुद्धि एवं स्वदेह तो यथा मृदि सत्यायाम भवन घटो न घट मिट्टी रहने पर घट रहेगी मिट्टी से बनाएगी जो घट है मिट्टी के बिना घट रहता है नहीं मिट्टी के बिना घटो इसलिए मिट्टी से भिन्न नहीं घट यदि मिट्टी से भिन्न होता मिट्टी के बिना भी रह जाए पट तंतु से भिन्न है तंतु, तंतु से यदि भिन्न होता तंतु जला देने पर ही पट रहना चाहिए इसलिए तंतु से भिन्न पट नहीं है मृत से बिना घट नहीं है क्योंकि मृद होने पर ही घट रहता है मृद के बिना घट नहीं रहता है जिस प्रकार मृदभाव भावित्व घटो मृद भिन्न ना मृदभाव भावी होगा घट मिट्टी रहने पर भी घट रहता है इसे मिट्टी से घट भिन्न नहीं है ठीक इसी प्रकार बुद्धि रहने पर ही चिदा रहता है इसलिए बुद्धि से चिदाभाष भिन्न नहीं है शंका करने वाले कहता कर है यथा मृदि सत्या में वन घटो मिट्टी रहने पर ही होने वाले घट न मृदो भी मिट्टी से भिन्न नहीं है तदवत इसी प्रकार बुद्धि रहने पर ही चिदा इसलिए बुद्धि से भिन्न नहीं होगा ना एवं तरी कहता है देहा धीरे न देह से भिन्न बुद्धि भी सिद्धा नहीं होगी क्योंकि देह पर ही बुद्धि रहती देह की बुद्धि तो कहीं दिखती नहीं प्रतिबंदी परिद्धांतिका प्रतिबिंब उत्तर प्रति समान विरोधी उत्तर बुद्धि भी देह से भिन्न सिद्धा नहीं होगी अल्प मुक्तम धीर पी एवं सदैव प्रतिबंध मोचन संकट विरोधी समारोह उत्तर को प्रतिबंधी कहते उनके ऊपर पूर्व के ऊपर कहते देह से भी भिन्न बुद्धि नहीं हो तो कहते हैं बुद्धि देह से भिन्न रहती देह मृत्ये बुद्धि शास्त्रस्ति तथा सती बुद्धिदास प्रवेशुतिश्रुत देहे मृते बुद्धिश्चे देह रहने पर बुद्धि रहती किंतु देह नहीं रहने पर भी बुद्धि रहती देह नष्ट हो गया, मर गया बुद्धि नष्ट हो जाती है बुद्धि तो आगे अन्य लोग बुद्धि रहती किसने देखा प्रमान, प्रमान है शास्त्र प्रमाण क्या प्रमाण हाँ। है देह मृत्ये भी बुद्धिश्चे अस्त शास्त्रार्थ अस्त शास्त्र प्रमाण से निश्चित होता देह नष्ट रहने पर भी बुद्धि रहती है तो बुद्धि देह से भिन्न होगी क्योंकि देह के भिन्न भी रह जाती है सिद्धांतिकती बुद्धिभाष बुद्धि से भिन्न चीदा भाष क्योंकि प्रवेश श्रुति तो प्रवेश श्रुति में श्रुति में कहा गया तदव अनुप्राविचत सृष्टि करे को स्वयं प्रविष्ट हुआ बुद्धिभाष सीधा भाष बुद्धि से अन्य है क्योंकि प्रवेश श्रुति में कहा गया बढ़ा गया श्रुति में आया बुद्धि से अन्य छिदा प्रवेश श्रुति में कहा गया देह देता बुद्धि सभी ज्ञान सभी ज्ञान एक पदे विज्ञान सही सभी ज्ञान ज्ञान के साथ रहता है जरूर जाता है इत्यादि श्रुति सिद्धस्त न सत्तम देहत बुद्धि नुति बला देहातिरिक्त बुद्धि अभ्युपगम्य चेत स्त्रुचि प्रमाण सामर्थ्य से देह से अतिरिक्त बुद्धि यदि मानतो, हो प्रवेश श्रुति बराज बुद्धि अतिरिक्त चिताभासों के अभ्य प्रवेश सृष्टि करके प्रवेश होता है इसलिए बुद्धि से अतिरिक्त चिताभास मानना पड़ेगा तथा सती बुद्धि अन्य चिताभास प्रवेश श्रुति में कहा गया हो मुझे अभी शंका करते हैं प्रवेश कोई चिदाभास का थी बुद्धि बुद्धि उपाधिकवेशाधि बारे चैतन्य का ही प्रवेश होता है न इतर से चीदाभाष का प्रवेश नहीं है बुद्धि उपाधि का चैतन्य का प्रवेश होगा संकते संकते नहीं संकते ुक् प्रवेश नैतरे ये धग् आत्मा प्रवेश संकल्य प्रवीठ की गीये से प्रवेशेत प्रवेश तो का प्रवेश बुद्धि उपाधि को ही प्रवेश हुआ यदि कहते तो सिद्धांति क्या न ऐतरे धिय पृथक आत्मा प्रवेश संकल्प प्रवेश में कहा गया बुद्धि से पृथक धिय पंचमें तो बुद्धि से पृथक आत्मा प्रवेश संकल्प के, प्रवेश करने के संकल्प करके प्रविष्ट हुआ प्रवेश के, सं... के संकल्प करके प्रविष्ट हुआ इसे गीय थे ऐतर उपनिषदने कहा गया है इसलिए आत्मा का प्रवेश है ऐतरे से बुद्धि अतिरिक्त सेवा प्रवेश समय बुद्धि से भिन्न का प्रवेश का आ गया में ऐतरे ध्यय पृथक आत्मा प्रवेश संकल्प कर प्रविष्ट हुआ ऐश्चर्य उपनिषद ऋग्वेद में शान श्रुतिम अर्थ से पढ़ती और श्रुति को अर्थ से पढ़ते है कथनिद साक्ष प्रविष्टः सियादी रहा विदार्यमूर्त सीमान प्रविष्ट संसर प्यय परमात्मा ने इसे देह बना करके देखा इधम साक्ष देहम मद्रित्य कथम से आद साक्ष इंद्रिय देह और इंद्रिय देह के साथ ये सब मेरे बिना कैसे रहेंगे जड़ वर्ग मद्रित कथम सदरण आदि से कहा गया उसके बाद क्या क्या सृष्टि करता मूर्ध सीमानु विदार्य प्रविष्ट मृदा सीमा यहाँ को विधारण करके वहाँ प्रविष्ट हुआ अयम संसार प्रविष्ट होकर के संसार को प्राप्त करता है जो सृष्टि करता है वही मृद सीमा विधान करके प्रविष्ट हुआ वही संसारी हो गया संसारी को प्राप्त कर संसार को प्राप्त करता है अयम परमात्मा साक्ष देहम साक्ष्य देहा देहास करने के बाद बहुगृह साक्ष्य सह इंद्रिय साक्ष के साथ रहन इदात कार्यक्रम संघ्रते जड़वर्ग मदृत ऋतिक के बिना मह चेतन विह क्या चेतन के बिना कैसे रहेगा न कथम निर्वहेत कथम नु सियात ये आक्षेप में कैसे रहेगा अर्था नहीं रह सकता है इसे विचार करके मूर्ध सीमान मूर्धा किसान सीमा है कपाल मध्य देशम विदार्य कपाल यहाँ बाल का विभाग होता है इधर उधर बीच में इधर इधर आगे पीछे और मध्य हो उद्या दोनों तरफ विदारण करके स्वसनिधि वातावरण है विदारण करने के लिए क्या? उसके पास साधन है और सन्निधि वातरे संकल्प से भेदन हो गया प्रविष्ट हो गया प्रविष्ट सन संसर प्रविष्ट होकर के संसार को प्राप्त करता है संसार को प्राप्त करता, मतलब करता है तो जागरता अधिकम अनुभवती जागृत स्वप्न से सूची अवस्था में आधा करके सब अनुभव करता है वही आत्मा ही अभी करते आत्मा तो असंग है उसका प्रवेश कैसे होगा नसंग से आत्मन प्रवेशों के अयुत आत्मा असंग निर्विकार है उसका प्रवेश कैसे होगा अपरिच्छिन्न है परिच्छन का प्रवेश होता है अयुत संपति कथम प्रविष्ट संगश्चेत सृष्टि निर्वास कथम वध नायिक्म तोस्तु्यं विनाश समसंग कथम प्रवश चेत <क्षुण> असंग आत्मा कैसे प्रविष्ट वा ये शंका कने वाले कहता है सिद्धांत कहता है कथम बद असंगे बताओ जो असंग आत्मा है निर्विकार है वो उदासन है वो कैसे करेगा जगह बताओ कैसे सृष्टि तो माय पवित्र भी माय माई कतुल्यम सृष्टि भी माया से प्रविष्ट भी माया से वास्तव सृष्टि नहीं वास्तव प्रवेश नहीं माईकत्व तयो चौद्यम सृष्टि प्रवेश तयो माईकत्व तुल्य माया से विनाश समस्त दोनों में सृष्टि विनाश भी समान है मतलब माईक है इदम चौद्यम सृष्टाव भी समान असंग कैसे प्रविष्ट होता है तो यह आक्षेप सृष्टि भी समान है सृष्टि कैसे करेगा सृष्टि कर्तर माईकत्वा तीस करता नाई कहे तो प्रविष्ट प्रवेश करता भी माई कहे अयम परिहार प्रविष्ट से प्रवेश प्रवेश करता है प्लस्टरी नहीं प्लस्टरी पाठ जो है यह तो प्रवेश प्रवेश लेखना पड़ेगा प्रवेश् भी समान है प्रवेश करना में अब तो कहीं के पाठ है प्रविष्ट चाहिए छोटे में प्रविष्ट चयापी है प्रविष्ट चयापी अयम परिहार प्रविष्ट से समान जो प्रविष्ट होता है उसमें भी समान है प्रविष्ट से समान माई कहे माइकत्व्य सृष्टिकर्ता भी माई कहे प्रवेशकर्ता भी माई कहे अनु माईकत्व हेतु समान और विनाश समस्त सृष्टिकर्ता और प्रवेशकर्ता दोनों का विनाश है इसलिए दोनों माइक है Ya tasva namastyo Oh pura namah pura midam pura